आप सुन रहे हैं कुमारीज का सामुदायिक रेडियो रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार आप सुन रहे हैं मधुबन 90.4 गाँव मेरा गांव इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ब्लाइंड सेंटर माउंट आबू के द्वारा ये कार्यक्रम आप सभी के लिए विशेष रूप से बनाया गया है और इसमें हम लोग प्राथमिक उपचार के बारे में सुन रहे हैं और ये प्राथमिक उपचार क्या है प्राथमिक उपचार कैसे करना चाहिए इसकी गतिविधियां बता रहे हैं डॉक्टर शर्मा जी तो आइए आज के शो में फिर से हम सुनेंगे डॉक्टर शर्मा जी को प्राथमिक उपचार की गतिविधियां और कौन कौन सी है कैसे कैसे हम कर सकते हैं तो चलिए अभी सुनते हैं डॉक्टर शर्मा जी को अब हम आते हैं कुछ बीमारियों पर कितु उसके पहले एक विभीषिका होती है जो रसोई से लेकर कारखानों तक हो सकती है छत से लेकर रास्ते पे हो सकती है गाड़ी ट्रक बस ट्रेन प्लेन में हो सकती है आग है। आग लग सकती है जल सकता है आपका दायित्व है आग का स्त्रोत बंद करें आग से उस व्यक्ति को दूर करें आपने बहुत कुछ सिनेमा देखे हैं मदर इंडिया से लेकर पता नहीं क्या क्या म शांति ओम, ओम देखा है सब में आग लगी है और सब में लोग जल गए क्योंकि तो आप नहीं थे वहां पर तो आग का स्त्रोत बंद कीजिए अगर हो सके जैसे बिजली बंद की या फिर उस व्यक्ति को आग से बहुत दूर ले जाइए और सबसे पहले ठंडे पानी से भी हो उसको तब तक जब तक उसकी जलन कम न हो और चिल्लाना जरूर है गले में ताकत होनी चाहिए इसलिए रोज रियाज कीजिएगा गला साफ कर गर्म पानी पीकर चिल्लाइएगा और जो गाते हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कोई उलझन ही नहीं उनको तो ताप्तम गाएंगे रोज एक बार और उसको अगर वो जल रहा है तो कहीं से मिलाकर कंबल हो तो बहुत अच्छी बात है ऊनी कंबल ऊन की कंबल नहीं तो रेत तो सब जगह होती है वो डाले और अगर आपको अग्निशमन उपकरण इस्तेमाल करने आते हैं उनका प्रयोग कीजिए और इतफाक से व्यक्ति अगर जल गया हो बेहोश हो गया हो तो वापिस अपन वहां आते हैं सीपीआर ये सब करना होगा और उस व्यक्ति को सही जगह पे पहुंचाने का इंतजाम कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आग लगने पर क्या करना चाहिए और कैसे सुंदर ढंग से हमको कार्य करना है वो भी आपने बताया है। प्राथमिक उपचार की विधि आपने बताया थैंक यू सो मच अभी लेते हैं हैं। हैं विराम, उसके बाद फिर से आते हैं। आप रेडियो माधुबन 90.4 एफएम मुस्कराते रहो नमस्कार मुस्क ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है प्राथमिक उपचार के इस कार्यक्रम में डॉक्टर शर्मा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ब्लाइंड सेंटर के माध्यम से ये कार्यक्रम आपको सुनाया जा रहा है तो प्राथमिक उपचार के इस चरण में आगे और हम सुन रहे हैं अभी उल्टी और दस्त या कुछ भी इस तरह की बातें जब होती है तो हमें क्या करना चाहिए आइए सुनते हैं फिर से एक बार डॉक्टर शर्मा जी को अब समझ लीजिए क्योंकि रास्ते में है एक बच्चा पेड़ पे चढ़ा है कोद के गिर गया उसका हाथ टूट गया आप अपनी अक्ल लगाएंगे नहीं उसको आप तो सिर्फ क्या करेंगे उसको हम कहते हैं कुछ उसको सहयोग देंगे कुछ सहारा देंगे वो सहारा हम कहते हैं या किड़ी तो कड़े पुठे का बना सकते हैं उसको बनाकर धीरे से लपेट कर उसको बहुत सर्थकता से बिना उसको पीड़ा पहुंचाए उसको आप पहुंचा सकते हैं अब आप आइए कि आपके घर में किसी को इंतहा उल्टियां हो रही हैं इंतहा उल्टियां हो रही हैं उसको डायबिटीज भी नहीं है उसको कुछ भी नहीं है और मानी बात उसने कोई कचरा वचरा खाया होगा उल्टियां कर रहा है वो उसको हैजा नहीं हुआ है और हैजा हो भी गया है उसको उल्टियां हो रही हैं आप क्या करेंगे सबसे पहले आप क्या करते हैं आप जाते हैं इलेक्ट्रिक पानी पिलाते हैं उसको इलेक्ट्रल पाउडर पिलाते हैं प्लीज कृपा है। भी इलेक्ट्रल पाउडर नहीं पिलाना कभी भी नहीं हम गांव जाते हैं हमें बुलाते हैं लोग साहब बहुत उल्टियां आई हमने तो इलेक्ट्रिक पानी पिलाया सर, मर गया। मैंने कहा तुमने इसकी हत्या कर दी तुमने इसको मारको किसने कहा था अरे साहब आप क्या कहते हैं सब डॉक्टर देते हैं मैंने कोई डॉक्टर देता नहीं उल्टी में किसने इलेक्ट्रिक पाउडर दिया आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपके पेट में हमारी जो गुफ्त हो रही थी तब हम बता रहे थे कि पेट में बहुत ही बहुत ही कड़क प्रखर एचसीएल है कई बार उसका पीएच दो होता है जब आप उल्टी करते हैं तो आपकी एच निकलती जाती है निकलती जाती है निकलती जाती है और शरीर से एसिड कम होता जाता है और जिसको एल्कोलीट कहते हैं वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रोल पाउडर में खूब बाइकार्बनेट है और आप और बाइकार्बोनेट देते हैं और एल्कोलोसिस कर, कर एक, एक, एक रासायनिक ऐसी स्थिति जाती है उसको एल्कोलोसिस कर, कर मार देते हैं तो कृपया डॉक्टर मत बनिए डॉक्टरी जो है विधा बहुत जटिल है हम भी नहीं समझते हम आधे घरे हैं आधे मूर्ख हैं जो थोड़ा सा बचा है उसमें चिकित्सा करते हैं तो आप तो क्या है समझ लीजिए आप मैं किसी को नाम नहीं करूंगा कृपया करके डॉक्टरी मत कीजिए दो दवाइयों का नाम जानने से चार मरीजों को देखने से आप डॉक्टर नहीं बन सकते तो सरकार सबको दे देती नंबर डॉक्टर शर्मा को नहीं देती और इतनी परीक्षा नहीं करती और डॉक्टर के बेटे पचास पचास लाख रुपए घूस देकर मेडिकल कॉलेज में नहीं जाते डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है नहीं कि वो बहुत विशेष व्यक्ति होते हैं या बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं आप जैसे होते हैं वो, वो जो उनकी जो ट्रेनिंग है वो अलग होती है जैसे फौजी की ट्रेनिंग अलग होती है तो वो ट्रेनिंग अलग है उसको छोड़ दीजिए आप कभी भी इतनी गहम उल्टी में इलेक्ट्रिक पाउडर नहीं देंगे पानी पिलाएंगे डॉक्टर को बुलाएंगे दवाई दिलवाएंगे अपनी अकलें नहीं लगाएंगे आप समझ लीजिए कि उसको दस्त लग रहे हैं बहुत जोर वो आया और फिर जाके बैठ गया फिर आप चिल्ला रहे साहब क्या कच्चा खाता है पता नहीं पार्टी में क्या खा के आ गया ये कर गया वो कर गया वो तो ठीक है गालियां रखिए उसको इलेक्ट्रॉनिक पाउडर दीजिए और बार बार दीजिए और खूब दीजिए हो सकता है आप उसको चिंता कर बिना दवाई के और ये सब कुछ भी ना हो तो घर में नमक है चीनी है नींबू है पानी है शुद्ध विशुद्ध उबलावा छनावा पानी दीजिए उसको चीनी नमक और नींबू मिलाकर उसको देते रहिए और डॉक्टर को बुला के इलाज कराइए अब समझ लीजिए और दोनों शुरू हो गए तब क्या करेंगे कृपया कुछ मत बंगाल में कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया तो उसका परिणाम कैसे होता है वो बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया थैंक यू सो मच और भी आगे प्राथमिक उपचार की बहुत सारी बातें हम सुनेंगे डॉक्टर शर्मा के द्वारा लेकिन अभी लेते हैं अल्पविराम उसके बाद फिर से लौटते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन एफ एम सुनते रहो, रहो। थीक तंतो, थीक व्यर्थ है सारा जीवन ठीक तंतो ठीक मन वरना व्यर्थ है सारा जीवन श्रेष्ठ है निरोगी काया और तो सब है झूठी माया श्रेष्ठ है निरोगी काया और तो सब है झूठी माया ठीक तंतो ठीक मन वरना व्यर्थ है सारा जीवन ठीक तंतो ठीक मन वरना व्यर्थ है सारा जीवन ताजा नपा तुला हो भोजन खाप कटे नाखन और मंजन ताजा नपा तुला हो भोजन साफ कटे नाखन और मंजन जनों ने यही बताया गुणी जनों ने यही बताया श्रेष्ठ है निरोगी काया और तो सब है झूठी माया ठीक तंतो ठीक मन वरना व्यर्थ है सारा जीवन ठीक तन तो ठीक मन वरना व्यर्थ है सारा जीवन हा धुले हो धुले हो तन कसरत से काया का गठन हाथ धुले हो धुले हों तन मन कसरत से काया का गठन ये पाया तो स्वर्ग है पाया ये पाया तो स्वर्ग है पाया श्रेष्ठ है निरोगी काया और तो सब है झूठी माया ठीक तंतो ठीक मन वरना व्यर्थ है सारा जीवन ठीक तंतो ठीक मन वरना व्यर्थ है सारा जीवन नशा न होना कोई व्यसन स्वास्थ्य का उत्सुप धड़कन धड़कन नशा न होना कोई व्यसन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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम सुन रहे हैं प्राथमिक उपचार की विद्या अब हम अंतिम चरण में हैं इस कार्यक्रम के और अभी हम सुनेंगे हार्ट यानी दिल के बारे में डॉक्टर शर्मा के द्वारा हार्ट अटैक अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण अंक पे जाते हैं जिसके बात सिनेमा भी करता है मैं कवि भी करता हूँ प्रेमी भी करता है पेयज भी करता है पेयस भी करती है डॉक्टर भी करते हैं दिल हम सब बहुत ही है ना रोमांचित होते हैं दिल की बात से चाहे वो प्रेम में हो रोमांस में हो या फिर बीमारी में हो इसको हार्ट की बीमारी हो गई बड़ी चिंता की बात है है ना ये दिल लगा बैठा है हम उस दिल लगाने आज नहीं कर रहे हैं हम डॉक्टर की तरफ से बात कर रहे हैं हम उस दिल लगाने की बात कर रहे हैं दिल बेदम बेचैन हो गया खराब हो गया। जो सबसे आम आप लोगों के लोग होता है जो बहुत सुनते हैं आप लोग और सिनेमा भी दिखाते हैं जब सिनेमा खत्म करना होता है तो क्या करते हैं वो लो? लोग हाँ। हार्ट अटैक हुआ और व्यक्ति गया रोना लाना शुरू हो गया क्या हार्ट अटैक सब मार देता है सच्ची मार देता है क्या हार्ट अटैक बाद कोई बच नहीं सकता नहीं ऐसा नहीं अगर आप सजग रहे और किसी को हार्ट अटैक हुआ है उसके बारे में क्या कैसे होता है हम कुछ बताएंगे आपको और समय रहते दो घंटे के अंदर अंदर अगर वो जिंदा है अगर उसको इतना भयानक भूकंप के तुमने सुना नहीं तो हार्ट अटैक आया है कि वो आपको इसका भी मौका नहीं दे रहा है तो, तो गया। इसके अलावा जो को बचा सकते हैं हार्ट अटैक क्यों होता है कि हृदय को भी आहार चाहिए और उस आहार के लिए वो स्वयं अपनी नलियों से अपनी संचार नलियों से अपनी मांसपेशियों को आहार पहुंचाता है किसी भी कारण से उन नलियों में धमनियों में रुकावट आ जाए ब्लॉक आ गया है सुना आपने? उसमें कहीं रुकावट आ जाए ऐसी रुकावट आ जाए कि रक्त संचार आगे का रुक जाए तो जैसे ही रक्त संचार रुकेगा वो मांसपेशी मरने लगेगी और वो रोज रोक हो सकती नहीं आपकी तरह हमारी तरह से आंसू भा सकती नहीं उसमें पीड़ा होती है भयानक पीड़ा होती है आदमी दल पकड़ता है उसको हार्ट अटैक हो रहा है पसीना पसीना हो जाता है ब्लड प्रेशर शायद गिर सकता है उसकी है उसकी हो सकती बी आपको संकेत मिलेंगे और वो पसीना पसीना हो सकता है अभी हाल में दो दिन पहले एक स्कूल के प्रधानाचार्य दो बज के छत्तीस मिनट में मुझे फोन किया उनकी पत्नी ने कि डॉक्टर कुछ यू कम ऑबर्डीज स्वेटिंग टूफ्यूजली पर्याप्त है डॉक्टर के लिए रात के दो बजे सुनना कि व्यक्ति बुरी तरह से पसीना पसीना हो रहा है पत्नी बता रही है ऐसा लग रहा है कि वो अभी नहा के आए हैं हो सकता है इसको हार्ट अटैक हुआ है अपनी अकल मत लगाइए उसके हृदय पे मालिश मत कीजिए उसके तलवों को रगड़िए मत उसको बैठाइए मत उसको चलाइए मत उसको दूध मत पिलाइए उसको कैसा भी परिश्रम मत करवाइए उससे एक ही बात कही शांत, शांत, शांति शांति शांत शांत धीरज को हम बंदोबस्त कर रहे हैं तुरंत शांति के साथ धीरज के साथ अनुशासन के साथ आप डॉक्टर को हॉस्पिटल को एम्बुलेंस को जो भी होती है उसको दीजिए अगर आपका साधन है आप सोचते हैं आप सक्षम हैं। उसको उठाकर बिना चलाकर उसे उठाकर आप अपनी गाड़ी में लिटाकर सघन चिकित्सा केंद्र आईसीयू में पहुंचा दीजिए आप मान के चलिए 45 से 55 प्रतिशत वो व्यक्ति जिंदा घर पे लौटेगा और अगर वो बेहोश हो गया है तो सीपीआर दीजिए जिसकी हम चर्चा करेंगे इसके अलावा मैंने नहीं सोचता आपके लिए हृदय रोग में कोई ऐसी आपत्कालीन घटना या दुर्घटना घटेगी जिसमें आपको प्राथमिक उपचार देना होगा दिल के पास कौन है फेफड़े फेफड़े का सबसे आम रोग कौन सा होता है आप देखते हैं अस्थमा दमा दम के साथ ही जाता है चाहे महसाणा वाला सुबह चार बजे पुड़िया खिलाए चाहे हैदराबाद वाला मच्छी में डालकर कुछ पाउडर खिलाए चाय बैंकॉक में वो चुया को खिलाए दमा तो दम के साथ ही जाएगा किंतु जब तक दम नहीं गया तब तक तो जिंदा है आदमी उसको बचाइए दमे के बारे में आप कैसे जानेंगे एक तो जिसको पहले नहीं होता है जिसको पहले होता है वो जानता है उसको दमा हुआ है और जिसको नहीं हुआ है उसके बारे में आप जान सकते हैं एक तो क्या है बड़ी अजीब तरीके से सीटी बचती है उसको बोलते हैं वो व्यक्ति जैसे ही लेटता है दमा और बढ़ जाता है सांस की तकलीफ और बढ़ जाती है ये और स्थिति में होती है किंतु हम दमा की बात कर रहे हैं उसकी स्थिति और बढ़ जाती है उसको बैठाते हैं उस राहत मिलती है थोड़ी क्योंकि उसके फेफड़ों को जगह मिलती है वो कई बार क्या करता है खिड़कियां खुलवा देता है भाजा <laughs> वो खांसेगा सांस में तकलीफ होगी और जब वो सांस लेगा उसके चेहरे पे देखेंगे आप वो क्या करता है जैसे मच्छी मच्छी जैसा मुंह बन जाता है उसका <laughs> उसको दमा हो गया है सबसे पहले उसे आप वो औषधि देने की प्रयास कीजिए जो उसके पास है अधिकतर दमे के मरीज जानते हैं और कृपया करकर अपनी अक्ल मत लगाइए प्लीज आप जो जानते हैं अपनी पॉकेट में रखिए मुझे ठीक हो जाए उसको बताइएगा उस समय उसे उसका पंप इस्तेमाल करने दीजिए यह बहुत पीड़ाई और दुख की बात है कि पता नहीं आम आदमी जो चीज नहीं जानता है उसके बारे में साहस के साथ हिम्मत के साथ वो सब कहता है जो उसकी मूर्खता दर्शाता है पंप तो मत लेना आदत पड़ जाएगी पंप तो मत लेना डॉक्टर बेगूफ होते हैं क्या जानते हो तो तुम ये प्रिया खाओ ठीक हो जाओ मेरा पड़ोसी जो है ना उसको तो जब सांस की तकलीफ होती है ये खाता है मेरे पिताजी के दोस्त हैं वो कल आए थे तो मेरे घर वो लागे थे ये बाकी रह गए खाओ यार ठीक हो जाओगे अपनी अकल नहीं लगाना हो सकता है जिनकी बात कर रहे हैं उनको कार्डे का इस्तेमा हो, हो सकता है जिनकी बात करें उनको सीओपीडी हो, हो सकता है जिनकी आप बात कर रहे हैं उनको ब्रमकाइ हो कृपया कर आप डॉक्टर मत बनिए उसे उसका प्राणदायक अमृत वाला पंप लेने दीजिए आप मान के चलिए पंप कोई दोष नहीं देता है पंप कोई आदत नहीं डालता है पंप ही एकमात्र सबसे अच्छी दवाई है जो तुरंत ले सकते हैं आप क्योंकि पंप तुरंत फेफड़े में जाता है आप कोई सी भी दवाई दीजिए पहले वो आंतों पेट में जाएगी फिर आंतों में जाएगी फिर आपके लीवर में जाएगी फिर रक्त में जाएगी फिर सारे शरीर में घूमेगी और फेफड़ों में भी जाएगी पंप सीधा आपके फेफड़ों में जाता है वही दवाई लेकर उसे उसका पंप लेने दीजिए आपने हिंदी फिल्म में जगह नहीं आपने सीधे में जगह नहीं वो पंप छुपा देता है विलन <laughs> वो करता है और वो हाँ, मर जाता है फिर मुस्कुरा आती है विलन के चेहरे पर और उसकी प्रेमिका पर गया हमने खून नहीं किया खून के भागीदार तो थे तो आप क्या करेंगे उसको बैठा देंगे खिड़कियां खोल देंगे उसके बटन ढीले कर देंगे स्त्री है तो किसी स्त्री को बुलाकर उसके ब्लाउज हिला कर देंगे उसका पल्लू ढक देंगे उसको तसली देंगे तुम तो ठीक हो जाओगी, उसको बार बार कहेंगे नाक से लंबा सांस खींचो करो कुछ तो ध्यान बांटने के लिए और कुछ सहयोग देने के लिए और जो भी दवाई उसकी उपलब्ध है उसको तुरंत देंगे इससे भी आपको लाभ नहीं मिलता है कृपया आपने अक्कल मत लगाइए उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाइए सघन चिकित्सा कक्ष में ले जाइए आईसीयू में ले जाइए प्लीज आप उस व्यक्ति को बचा लेंगे वहां डॉक्टर क्या करते हैं आपको जानने की जरूरत नहीं वो अपना काम करेंगे एक और स्थिति आती है अपने बुजुर्गों में डॉक्टर जल्दी आइए जल्दी आइए पिताजी कुछ बोल नहीं रहे पिताजी कुछ बोल नहीं रहे वहां बहुत हो गई है दादाजी ने फूष भी हो गए पेशाब भी कर दिया टिट्टू भी कर दिया प्लीज जल्दी प्लीज आप सब डॉक्टर आता है यू करता है आपके दादाजी को लकवा हो गया है डॉक्टर नहीं मिला तो प्राथमिक चिकित्सा बी बी बी बी ए बी सी हो सकता है इस लकवे में प्राण घातक हो इसके साथ हार्ट अटैक भी हो सी पी ये करेंगे और बहुत सारे रोग हो सकते हैं और बहुत सारी तकलीफ हो सकती है गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ हाथ टूट गया सर फट गया आदमी बेहोश हो गया सम्मिलित हो गया हम आस्ते आस्ते बड़े हैं पहले टुकड़ों में देखा फिर सारी चीज सम्मिलित देखी रास्ते में देखा आपने आपने क्या किया आपने होश नहीं खोए आपने क्या किया उस व्यक्ति के पास बैठे आप चिल्लाए आपने फोन किया आपने बुलाया आपने ये किया आपने वो किया आपने वो सारे काम किए जरूरत पड़ी सी पी आर दिया जरूरत पड़ी उसका सब कुछ जाचा पांच काम नहीं किया आपने। आपने कौन से पांच काम नहीं किए आपने उसको छोड़ा नहीं अकेला आप पांच काम नहीं करेंगे कृपया उसे छोड़ेंगे नहीं उसे पानी नहीं पिलाएंगे उस पर पानी नहीं फेंकेंगे रास्ते में जब चोट लग जाए घायल तो मिल जाए आप उसे छोड़ेंगे नहीं आप बी बी बी बी देखेंगे उसकी ब्रीदिंग देखेंगे उसकी बीटिंग देखेंगे उसकी ब्लीडिंग देखेंगे उसकी बेंडिंग देखेंगे अब हो सकता है कि उसके गर्दन पर चोट आई हो जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल इंजरी। यह आपको सीखना होगा जानना होगा अपनी बुद्धि नहीं लगानी तक नहीं लगाना उसके नीचे वो जैसे है उसको वैसे ही छोड़ देना और अगर उसको उठाना है तो उठाना पड़ेगा उसको आपको तो एक सपाट कलत चीज पे उसको रखेंगे सब लोग उठाकर उसको रखेंगे हम दिखाएंगे कैसे उठाते हैं तुमको तो दिखाने से ही होगा मैं कितना ही वर्णन कर लू आप फिर भी बाकी रह जाएगा फिर भी क्योंकि हम दोनों मंच के लोग हैं नाटक तो करते हैं हम लोग कई लोग जुड़ेंगे वो लोग अपने हाथ उस व्यक्ति के नीचे डालेंगे और उसी गर्दन को नहीं उड़ाएंगे सामने उसकी गर्दन को सामने नहीं लेने देंगे उसको पूरे को पूरे को अधर उठाएंगे जैसे बहुत ही नाजुक कोमल वस्तु उठा रहे हैं और उसको एक कड़ी चीज पर लिटा देंगे और फिर एंबुलेंस बुलाकर उसको गंतव्य पे पहुंचा देंगे उसको हम पांच काम बिल्कुल नहीं करेंगे अगर वो दोष है और नहीं है हम कौन कौन से पांच काम नहीं करेंगे हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे हम उसे पानी नहीं पिलाएंगे हम उस पर पानी नहीं छाटेंगे हम उसको बैठाने की कोशिश नहीं करेंगे और हो जाएंगे डॉक्टर शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर ढंग से बहुत ही अच्छी तरह से आपने समझाया और प्राथमिक उपचार की जो विधियाँ हैं वो प्रैक्टिकली करके भी दिखाया डेमो दिखाया और अपने अनुभव के कुछ शब्द हमारे साथ शेयर किया और बहुत सारी जो विधियाँ हैं बहुत ही सिंपल तरीके जो हैं वो आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक उपचार की विधियाँ आपने बताई इसलिए आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे रेडियो के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो चलिए दोस्तों आप सभी ने भी प्राथमिक उपचार की बहुत सारी विधियाँ सीखी है घटनाएं जो है बोलकर नहीं आती एस करके नहीं आती है इसीलिए आप सचेत रहें जागरूक रहें और दूसरों की मदद करें और वो भी विधि पूर्वक यानी प्राथमिक उपचार की जो टेक्निक्स आज आपने सुने हैं उसी अनुसार आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और आप दूसरों की सही मायना में मदद करेंगे तो चलिए आप सभी अच्छी तरह से स्वास्थ्य अपना रखें और दूसरों को भी मदद करे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर शर्मा और उनके सारे टीम को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो एम सुनते रहो